महाभारत आदि पर्व अष्टाधिक अष्टाधिक्शत तमोध्याय सुंद उपसुंद की तपस्या ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें वर प्राप्त होना और दैत्यों के द्वारा आनंदोत्सव नारदवाच तृण में इतिहास पुरातन भ्रातृ सहित पार्थ यथावृत्त युधिष्ठि नारद जी ने कहा कुंती नंदन युधिष्ठिर यह वृतांत जिस प्रकार संगठित हुआ था वह प्राचीन इतिहास तुम मुझसे भाइयों सहित विस्तार पूर्वक सुनो महासुर हिरण्यकशिपु पुरा निकुम्भो नाम दैतेन्द्र तेजस्वी बलवान भूत प्राचीन काल में महान दैत्य हिरण्यकश्यपु के कुल में निकुंभ नाम से प्रसिद्ध एक दैत्यराज हो गया है जो अत्यंत तेजस्वी और बलवान था तस्य पुत्रो महावर्यो जातो भीम पराक्रमो सुंदो पसुंद दैत्यन्द्र दारुणम क्रूर मानसो उसके महाबली और भयानक पराक्रमी दो पुत्र हुए उनका नाम था सुंद और उपसुंद वे दोनों दैत्यराज बड़े भयंकर और क्रूर हृदय के थे निश्चयो दैत्य हो एक कार्यासमत हो निरंतर वर्ते ताम स दुख सुखावुभ उनका एक ही निश्चय होता था और एक ही कार्य के लिए वे सदा सहमत रहते थे उनके सुख और दुख भी एक ही प्रकार के थे वे दोनों सदा साथ रहते थे बिना भुंजाते बिना जलपतः अन्योन प्रिय कर आओन्य प्रिय उनमें से एक के बिना दूसरा न तो खाता पीता और न किसी से कुछ बातचीत ही बातचीत ही करता था वे दोनों एक दूसरे का प्रिय करते और परस्पर मीठे वचन बोलते थे एक शील समाचारो दिव को भगवृत तव तो विभिद्धो महावीर कार्य स्वप्यू उनके शील और आचरण एक से थे मानो एक ही जीवात्मा दो शरीरों में विभक्त कर दिया गया हो वे महापराक्रमी दैत्य साथ साथ बढ़ने लगे वे प्रत्येक कार्य में एक ही निश्चय पर पहुंचते थे त्रैलोक्य विजयार्था समाधा ही कनिश्चय दीक्षा कृवागत विंध्यम ताव ग्रम किसी समय वे तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा से एकमत होकर गुरु से दीक्षा ले विंध्य पर्वत पर आए और वहाँ कठोर तपस्या करने लगे तौ तो दीर्घेण काले न तपोह जोक्तो बभूवत छुत पिपाशा परिश्रांत तो जटावल भूख और प्यास का कष्ट सहते हुए सिर पर जटा तथा शरीर पर बलकल धारण किए हुए दोनों भाई दीर्घकाल तक भारी तपस्या में लगे रहे मलोप मलोपचित सर्वांग आत्मान सान जुहुवंत हो पादुष्ठाग्रभिष्ठित ऊर्धवाहु चारिश दीर्घ काल उनके संपूर्ण अंगों में मैल जम गई थी वे हवा पीकर रहते थे और अपने ही शरीर के मांस खंड काट काटकर अग्नि में आहुति देते थे तदनंतर बहुत समय तक पैरों के अंगूठों के अग्रभाग के बल पर खड़े हो दोनों भाई भुजाएं ऊपर कर उठाए एक तक दृष्टि से देखते हुए वे दोनों व्रत धारण करके तपस्या में संलग्न रहे तस्य हो तपह प्रभाव ए रीर्घ कालम प्रतापिता धूमम विंध्य मिवा विवाहत उन दैत्यों की तपस्या के प्रभाव से दीर्घ काल तक संतप्त होने के कारण विन्ध्य पर्वत धुआं छोड़ने लगा यह एक अद्भुत सी बात हुई ततो देवा भयम जगमोरुग्रम दृष्वात तपह तपो विघाता देवा विघान चक्रे उनकी उग्र तपस्या देखकर देवताओं को बड़ा भय हुआ वे देवतागण उनके तप को भंग करने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न डालने लगे प्रलोभया रत्नये प्रलोभ पुनः पुनः न चम तक्रतस्य सो, सो महात उन्होंने बार बार रत्नों के ढेर तथा सुन्दरी स्त्रियों को भेज भेजकर उन दोनों को प्रलोभन में डालने की चेष्टा की किन्तु उन महान व्रतधारी दैत्यों ने अपने को भंग नहीं किया अथ मयां पुनर्देवा तयचक्रोर्महात्म भगिन्ो मातरो भार् तयत्म जनस्था प्रपाच्यम विस्तृता शूलहस्तेन रक्षसा भ्रष्टाभरण के सांता भ्रष्टाभरण वास अभी भाष्य ततः सर्वाह्यसू न चम तु चक्रतुर्भंगम व्रत से सो महा्रत तत्पश्चात देवताओं ने महान आत्मबल से संपन्न उन दोनों दैत्यों के सामने पुनः माया का प्रयोग किया उनकी माया निर्मित बहनें माताएं, पत्नियां तथा तो अन्य आत्मीजन वहां भागते हुए आते और उन्हें कोई सूलधारी राक्षस बार बार खदेड़ता तथा पृथ्वी पर पटक देता था उनके आभूषण गिर जाते वस्त्र खिसक जाते और बालों की लटे खुल जाती थी वे सभी आत्मीजन सुंद उपसुंद को पुकार कर चीखते हुए कहते बेटा मुझे बचाओ भैया मेरी रक्षा करो यह सब सुनकर भी वे दोनों महान व्रतधारी तपस्वी अपनी तपस्या से नहीं डिगे अपने व्रत को नहीं तोड़ सके यदा क्षोभम नोपयाति नातिम्यो तथा स्त्रीयस्था भूतम चर्वमतरधीय जब उन दोनों में से एक भी न तो इन घटनाओं से क्षुब्ध हुआ और न किसी के मन में कष्ट का ही अनुभव हुआ तभी मायामयी स्त्रियां और वह राक्षस सब के सब अदृश्य हो गए ततः पिता साक्षात अभिगम्य महासुरु नरे न छंद मायावलोकहित प्रभु तब संपूर्ण लोकों के हितैसी पितामह साक्षात भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों महादैत्य के निकट आकर उन्हें इच्छा इच्छानुसार वर मांगने को कहा तत सुंदौप सुंदौत भ्रातरौ दृढ़ विक्रमौ दृष्टवा पितामहम दिव तथू प्राजलिता उचतुश्च प्रभु दिव ततस्तौ सहित तो आवजोस्तपसान यदि प्रीता पितामह माया वस्त्र बलिनौ कामीण उप्यमर सव प्रसन्नो यदि नौ प्रभु प्राक्रमी दोनों भाई सुंद और उपसुंद भगवान ब्रह्मा को उपस्थित देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए और एक साथ भगवान ब्रह्मा से बोले भगवान यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हम दोनों संपूर्ण मायाओं को के ज्ञाता अस्त्र शस्त्रों के विद्वान बलवान इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और अमर हो जाएं ब्रह्मोवाच रित अमरत्वम तम सर्वुक्त भविष्य अन्य दृढ़ मृत्यु विधानम अमर ई समम ब्रह्मा जी ने कहा अमृत के सिवा तुम्हारी मांगे हुई सब वस्तुएँ तुम्हें प्राप्त होंगी तुम मृत्यु का कोई दूसरा ऐसा विधान मांग लो जो तुम्हें देवताओं के समान बनाए रख सके प्रभु विश्याद्योद्यतम तपयेतु यो नाम ना हम तीनों लोगों के ईश्वर होंगे ऐसा संकल्प करके जो तुम लोगों ने यह बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ की थी इसलिए तुम लोगों को अमर नहीं बनाया जाता क्योंकि अमृत तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य नहीं था त्रैलोक विजयार्थाज भवद्याम आस्तितम तप हे तु नारेण दैत्येन्द्र नवा काम करो म्यम दैत्यपतियों तुम दोनों ने त्रिलोकी पर विजय पाने के लिए ही इस तपस्या का आश्रय लिया था इसीलिए तुम्हारी अमृत विषय कामना की पूर्ति मैं नहीं कर रहा हूँ सुंदोपुंदा चतु चतु सुलोके अद्भूत किंचितम सर्वस्मा नित्योल्यम पितामह सुन्द और उपसुन्द बोले पितामह तब यह वर दीजिए कि हम दोनों में से एक दूसरे को छोड़कर तीनों लोकों में जो कोई भी चर या अचर भूत है उनसे हमें मृत्यु का भय ना हो पितामह उवाच याराथिता यथोक्त च काम में तदारीवा मृत्युत यथावध्वा भविष्य ब्रह्मा जी ने कहा तुमने जैसी प्रार्थना की है तुम्हारी वह मुँह मांगी वस्तु तुम्हें अवश्य दूंगा तुम्हारी मृत्यु का विधान ठीक इसी प्रकार होगा नारदुआ चतः पिता महो दत्वा निवर्त्य तपस्थ ब्रह्मलोक जगा नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर उस समय उन दोनों दैत्यों को यह वरदान देकर और उन्हें तपस्या से निवृत्त करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए लब्ध्वा वराणिदैत्येन्द्रथत तो भ्रतरा उध्यौ सर्वोक स्वयमे भवन गतौ फिर वे दोनों भाई दैत्यराज सुंदर और उपसुन्द यह अभीष्टवर पाकर संपूर्ण लोकों के लिए अवश्य अवध हो पुनः अपने घर को ही लौट गए तु तो, तो लब्धवरहो दृष्ट कृत काजस्ताभ्या प्रहृसुपज्म्यवान वरदान पाकर पूर्ण काम होकर लौटे हुए उन दोनों मनस्वी वीरों को देखकर उनके सभी सगे संबंधी बड़े प्रसन्न हुए ततस्तौ तो जटा भि मौलनीस बूववतु महाभरणपेत विरजों बरधारिण कौम चक्रतु कौमदी नित्य तो नमुदी प्रमुदी सर्वतोच सुहृज्जन तरह उन्होंने जटाएं काटकर मस्तक पर मुकुट धारण कर लिए और बहुमूल्य आभूषण तथा निर्मल वस्त्र धारण करके ऐसा प्रकाश फैलाया मानो समय में ही चांदनी छिटक गई हो और सर्वथा दिन रात एक रस रहने लगी हो उनके सभी सगे संबंधी सदा आमोद प्रमोद में डूबे रहते थे भक्षता दीयता रम्यता प्रति गीयता पीयताम चेत शब्द चासीदृ गृह प्रत्येक घर में सर्वदा खाओ भोग करो लुटाओ मौज करो गाओ और पियो का शब्दगुंसा रहता था तत्र उत्कृष्ट तहानादय उत्कृष्टतलनादीत हृष्टम सर्वं दैत्यानाम् अभवत् पर जहां तहां जोर जोर से तालियां पीटने की ऊंची आवाज़ से दैत्यों का वह सारा नगर हर्ष और आनंद में मग्न जान पड़ता था तैय तै ते बिहार इ बहु दैत्या काम रूपिणाम समास क्रीड़ताम तेषा अहरे कमेवाभवत इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वे दैत्य वर्षों तक भांति भांति के खेल कूद और आमोद प्रमोद करने में लगे रहे किंतु वह सारा समय उन्हें एक दिन के समान लगा इति श्री महाभारत ए आदि परवड़ी विदुरागमन राज्य लम्ब परवड़ी सुंदो पुंदोपाख्याण अष्टाधिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्यलम्ब पर्व में सुंदोप सुंदोपाख्यान विषयक दो सौ आठवां अध्याय पूरा हुआ